गुरूर ब्रह्मा विष्णु गुरोर्ब्रह्म गुरोर्विष्णु गुरुर्देव महेश गुर साक्षात्म ब्रह्म तस्मे श्रीगुरव नमः ओ शांति शांति शाति आत्मबोध के इक्यावन श्लोक तक विचार हुआ था इसमें बता दिया भगवान बाश्यकार जी ने बाह्यानित्यसुखाशक्ति हितवात्मा सुख निवृत्ता वाह्या अनित्यसुखाशक्ति को त्याग करके आत्मसुख में लीन होकर होना चाहिए ये बता दिया उसके लिए एक दृष्टांत भी दे के समझा दिया आगे जो बता रहे बावनवे श्लोक में जीवन मुक्ति अवस्था में वो उपाधानी उपाधि में स्थित होता रह, होता है क्योंकि प्रारब्ध है उस उपाधि में स्थित होता हुआ भी उपाधि के धर्म से अलिप्त रहता है जैसा आकाश में सब कुछ होने पर भी आकाश अलिप्त है वो बताने जा रहे श्लोक में उपाधिधर्मेर उबादिश्ट, न लिप्तो व्योम मुनि सर्वास्त ते दशको वायुवच्चरे उपादो उपादित तो भी अर्थात शरीरादि में रहते हुए शरीर रूप उपाधि में स्थित होता हुआ भी योगी शब्द के द्वारा यहां तत्वित पुरुष वो जो तत्ववित पुरुष है ज्ञानी है कैसा आकाश व्योम मुनि जो मुनि मनन करने वाला तत्वज्ञानी आकाश के भांति उपाधि के धर्मों से अलिप्त रहता है तद धर्मे न लिप्तो शरीर आदि उपाधि के धर्म से लिप्त नहीं होता है और तद विद्वान सब कुछ जानता हुआ सब कुछ जानता है मूड की भांति स्थित रहे क्योंकि शास्त्र में कहा दिया है ना पृष्ठ कस्यचिद्रूयान न चय न पृचतः जानंद मेधावी जड़वलोके आचरे ना पृष्ठ कश्यचिद्रूया बिना पूछे किसी को कुछ ना बताबे यदि आपको परीक्षा करने के लिए अथवा किसी अन्य दृष्टि से पूछता है तभी भी ना बतावे जानन न पे आप सब जानते भी मेधा विद्वान जड़वल लोके आचरे जड़ के समान लोक में आचरण करे विवेक चूड़ामे में भी बता दे भाषा कोचन मोड़ो विद्वान महाराज विभव कभी विद्वान मोड़ के समान कभी महाराज के समान रहता है विवेक चूडाम बताए इसलिए हम भी बता रहे जानता हुआ मूड के भांति स्थित रहे और क्या करे अशक्तो वायु अच्छरे आसक्ति रहित तो कर किसी के प्रति लगाव ना होते हुए वायु के भांति विचरण करता रहे जिस प्रकार वायु निरंतर बहता रहती रहती है वैसा ही वायु के भांति विचरण करे तात्पर्य है भाव मानो जैसा घट मटादि उपाधियों में स्थित भी आकाश घट में स्थित होने से उसको घटाकाश कहते कमंडलों में होने से कर्काश कहा दिया मल्लिकाकाश कहा दिया तो अलग अलग नाम से कहा मटाकाश घटाकाश उपाधियों में स्थित होने पर आकाश अलग अलग नाम से प्रसिद्ध हुआ और उपाधि के जो धर्म है चाहे तो घट रूप उपाधि हो अथवा मटरूप उन धर्मों से लिप्त नहीं होता यह हुआ हो दृष्टांत वैस ही तत्वित जीवन मुक्त पुरुष शरीर रूप उपाधि में रहता हुआ प्रारब्ध के अनुसार भोग भोगता हुआ प्रारब्ध के अनुसार व्यवहार करता हुआ भी उनके धर्मों से यता शरीर का धर्म है क्योंकि ज्ञान होने के बाद भी स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर तो अवशेष रहता ही जब तक प्रारब्ध है और उसके अनुसार उसके धर्म भी कुछ रहेगा ही उसके अनुसार व्यवहार भी करेगा किंतु उनके धर्मों के सर्वतः अलिप्त रहता है तादात्म्य नहीं होता है वह तत्वज्ञान स्थूल सूक्ष्मता कारण शरीर के धर्मों का आरोप अथवा वो तत्वज्ञानी है चाहे तो स्थूल शरीर का हो सूक्ष्म का हो कारण शरीर के का धर्मों को, आरोप अपने स्वरूप में कभी नहीं करता क्योंकि मैं शुद्ध हूं मैं नित्य हूं मैं बुद्ध हूं मेरे अंदर कोई धर्म नहीं निश्चय किया उन्होंने मैं निरवच्छिन्न हूं मैं निरुपाधिक हूं मैं शिव स्वरूप हूं मैं कल्याण स्वरूप हूं मैं अद्वैत हूं ऐसा उनकी दृढ़ स्थिति बनी रहती कोई कुछ भी कहे अपना स्वरूप से विचलित नहीं होता वह तत्ववेदता ब्रह्मा माया और उसके समस्त कार्यों को ठीक ठीक यथावत जानता है ब्रह्मा का क्या अस्तित्व है माया और माया का क्या स्वरूप है ठीक जानता है फिर भी बाह्य व्यवहार मूड की भांति करता है करना ही पड़ेगा जब तक प्रारब्ध है शरीर का निर्वाह करने के लिए उसको भी कुछ खाना पड़ेगा स्नान आदि करेगा पश्वादि विशेषात ब्रह्मसूत्र में बता दिया तो मोड़ के भांति व्यवहार करता है वह बिना पूछे किसी को उपदेश नहीं करता अभी मैंने बता दिया ना पृष्ठ भ्रोयान न चा न पृष्ठता महाभारत में बता दिया मनुस्मृति में भी आया उसके उपदेश आदि किसी भी कार्य में ज्ञानी पने का अभिमान नहीं देखता है जो कोई किसी को उपदेश करे जिज्ञासु को उस समय में मैं ज्ञानी हूं मैं अमुक हूं ये कभी अभिमान उसके अंदर नहीं रहता क्योंकि ज्ञान के द्वारा अहंकार और अभिमान रूप सर्प नष्ट हुए इसलिए उसके अंदर नहीं झलकता इसलिए साधारण व्यक्ति उसे मूड तथा पागल समझता है अर्थात ये पागल है मूड है इसलिए किसी संत को कहा दिया रही ये तो पागल है कहते थे उनके भक्त ने जाके कहा महाराज ये लोग आपको पागल कहते हैं मुझे बहुत खेद होता है संत हंस पड़े उन्होंने बोला गुरुजी आप हंस रहे हैं उन्होंने कहा हाँ नारायण संसार है पागलों का एक अस्पताल है अस्पताल में अनेक प्रकार के रोगी आते हैं, अनेक प्रकार के पागल होते हैं उसमें एक धन का पागल है एक श्री का पागल है एक अधिकारी का पागल है एक गुण का एक रूप का क्या क्या दुनिया भर के पागल हैं। उनमें मैं भी एक पागल है भगवान का पागल हूँ और भगवान का जो पागल है ये संसार रूप अस्पताल से ठीक होते बाद में कोई ठीक नहीं होते यही मर जाएंगे इसलिए मैं पागल हूँ तो कहने का मतलब है मूड है अज्ञानी उसको पागल समझता है समझना अलग है होना अलग होता है वह तत्व ज्ञानी आत्मवित्त पुरुष वायु की भांति सर्वत्रा विचरता है फिर भी कहीं आसक्त नहीं होता कहाँ कहीं भी अटैचमेंट लगाव नहीं होता जैसे पुष्पवाटिका एवं दुर्गंधयुक्त स्थान से विचरता हुआ वायु उन स्थानों में संसक्त नहीं होता वैसे सही तत्वज्ञानी राजमहल अथवा अरण्य में विचरता हुआ कहीं आसक्त नहीं होता उसके लिए दोनों स्थान एक जैसा है इसलिए वहां भरतरे ने कहा अहो वाह हारो वाह बलवती रिपोवा दिप चाहे तो किसी में भी हो उसका कोई अंतर है क्योंकि सर्वत्रा एक स्वरूप देख रहे सर्वत्रा समबु हो गई उसके अंदर केवल परमात्मा से अतिरिक्त तो कुछ है नहीं। परमात्म ही नहीं परमात्मा ही परमात्मा भान होता है क्योंकि सर्वत्रा जो परमात्मा है तो सबके अंदर ये सर्वत्रा है अतः सुख दुख राग द्वेष किसी में भी उसके कोई अंतर नहीं होता है इसलिए जीवन मुक्त पुरुष अपने मस्ति में मस्त रहता है उनकी समान दृष्टि होती है कोई फर्क नहीं पड़ता अहोवा हारे वा बलवती रिपोवा सूर्य दिवा मणोवा लोष्टे व कुसुमशयने वा दिवा तृणेवा त्रैणेवा मम सशो या तो दिवस क्वचि पुण्य शिवेति प्रलबता भर बोल रहे सर्प हो और पुष्पहार में हो बलवान शत्रु अथवा हो मणि हो, हो अथवा मिट्टी का ढेला हो पुष्पय्या हो अथवा शिला में हो तथा घास हो अथवा सुंदर तरुण तरुणी में हो समृष्टि रखते हुए किसी पुनीत अरण्य में उस शिव शिव करते हुए अपना आत्मा का चिंतन करता है उसके सब समान हैं तभी वही सुखी हो सकता है इसलिए उस सुख प्राप्त करने के लिए प्राप्त नहीं है हाय हमारे अंदर जानने के लिए विचार करे इसलिए हाँ विचार चल रहे आत्मबोधक ओम शाति शांति शांति